शो ठॉक प्रेम नदी के तीरा नंबर थर्टीनो ऑफ एक्सी आई थिंक इन एविटेबिलिटी देव हम कहवाकर पंचमोंने किसी बात की बनने में हम एक विचार खोज करके कोई नियोजन करते हैं एंड स्टिल देर इज वन थिंग जिसका हम नियोजन नहीं कर पाते दिस पातेज एक्सीडेंट हम नहीं मैं इसलिए पूछता हूं कि असल में ऐसी कोई भी घटना इतना ही बताती है कि जीवन क्या है और कैसे चलता है और कैसे समाप्त हो जाता है ना हम इसे जानते हैं ना इस पर हमारा कोई चरम अधिकार मालूम होता है घटना इतना ही बताती है इतना निगेटिव अधिकार नहीं है आ, ना तो पता बिल्कुल निगेटिव ना नहीं लेकिन किसी का चरम अधिकार है वो हम वो जो वो जो कोई पावर कोई परमात्मा वो हम जोड़ रहे हैं घटना सिर्फ इतना बताती है कि हमें पता नहीं कि जीवन कैसे चलता है और कैसे समाप्त हो जाता है हम नियोजक नहीं हैं पूरे कुछ एक्स छूटा रह जाता है और वो सब कुछ कर देता है और हमारी सारी व्यवस्था ग्रत हो जाती है जीवन एक रहस्य है जिसका ओर छोर हमारे पकड़ में नहीं आता है इतनी बात भर पता चलती है इतना नेगेटिव भर पता चलता है पॉजिटिव हम जोड़ रहे हैं कि देव है भाग्य है परमात्मा है कोई शक्ति है वो हम जोड़ रहे हैं वो इस घटना से कहीं भी आता नहीं और मेरा कहना है वो हम क्यों जोड़ रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल अनावश्यक है आवश्यक इतना है जितना मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा घटना से कुछ भी नहीं आता वह हम क्यों जोड़ रहे हैं वह जोड़ के फिर हम इस ख्याल में पड़ रहे हैं कि हमको पता है कि घटना क्यों हो गई फिर हम उसी भ्रम में पड़े जाते हैं फिर वो जो मिस्ट्री थी जिंदगी की वो हमने फिर पहुंच दी हमने कहा कि भगवान है और हम फिर ज्ञाता बन गए फिर हमको पता चल गया कि हमको मालूम है कि भगवान है एक बड़ी शक्ति है वो सब कर रही जिस भूल से हमें वो घटना बचा सकती थी वो भूल हमने वापस जोड़ दी फिर हम ज्ञानी बन गए वही भूल हमें घटना के पहले थी वही भूल घटना के बाद हो गई तो घटना ने जो हमें एक सिचुएशन पैदा की थी जहां अज्ञानी मालूम पड़ते हम उससे फिर बच गए मेरा मतलब आप समझ रहे ना यानी एक घटना ने हमें उस हालत में ला दिया था कि हमारा सारा अहंकार टूट जाना चाहिए था कि हम जानते हैं वो नहीं टूटा हमने नया अहंकार खड़ा कर लिया कि हम जानते हैं कि सब भगवान करवा रहा है भाग्य करवा रहा है विधि करवा रही सब उससे हो रहा है हम फिर जानने लगे तो घटना चूक गई हमें कहीं ले जा सकती थी घटना सारी जिंदगी के बाबत हमारा रुख बदल सकती थी तो मैं ये नहीं कहता कि वो ट्रेजिडी हो गई वो ट्रेजडी हुई या नहीं वो पता नहीं लेकिन दूसरी जो बात हम सोच रहे हैं वो ट्रेजडी है दो तो व्यक्तियों का बचना ट्रेजडी होता कि जाना ये तय करना मुश्किल है वो बचते तो ज्यादा दुख भोगते ज्यादा पीड़ा भोगते कि चले गए तो सुख में गए ये ये तय करना मुश्किल है ये बहुत मुश्किल है तय करना इसको कोई तय नहीं कर सकेगा कभी लेकिन ट्रेजरी दूसरी वो घटना हमें कहीं संकेत करती थी बड़े वो घटना से हम चूक गए वो संकेत से हम चूक गए हमने फिर जल्दी से ज्ञान की स्थिति वापस ग्रहण कर ली एक धक्का दिया था घटना ने और हमको अज्ञानी बना दिया हम संभल के खड़े हो गए कपड़े झाड़ के हमने कहा कि हमको पता है इसमें कोई शक्ति काम कर रही हम फिर वापिस उसी जगह खड़े हो गए जहां इस एक धक्के ने हमको हिला दिया था और हो सकता था हम सदा के लिए हिले हुए रह जाते अगर आप सदा के लिए हिले हुए रह जाते तो आपकी जिंदगी बिल्कुल दूसरी हो जाती क्योंकि तब आप कल तक जितना आयोजन कर रहे थे और सोचते थे कि मैं यह आयोजन कर लूंगा वो आपको पता चलेगा कि मैं करूं जरूर लेकिन फल की कोई फिक्र ना करूंगी क्योंकि वो कुछ तय नहीं रहा मामला नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ये घटना जो, जो जो थी तो करूं जरूर लेकिन अब ऐसा न सोचूं कि सही होगा जो मैं चाहता हूं और आपको एक एक ह्यूमिलिटी का अनुभव होगा जिंदगी में इन घटनाओं का साफ अगर बोध हो जाए तो एक विनम्रता का अनुभव होगा कि हमारी कोई शक्ति नहीं कोई सामर्थ्य नहीं लेकिन वो ह्यूमिलिटी का बोध नहीं हो पाएगा माइंड की ट्रिक फिर काम कर दी और उसने कहा कि अरे हस्तीमल जी ये सब एक शक्ति है जो सब चला रही और और उस शक्ति से कुछ लेना देना नहीं है इसमें हस्तीमल जी वापस अपनी जगह खड़े हो गए और वो फिर एट इज हो गए और कल जो कर रहे थे वो फिर जारी रखेंगे उसमें कहीं कोई फर्क नहीं आया तो इसलिए मैंने पूछा कि वो दूसरा तो बिल्कुल ही अननेसेसरी बात आ गई necessary उतना था और अगर हम जीवन में जितना अनिवार्य है जीवन का सूचन उतना ही ले तो हमारी जिंदगी रोज नए नए तल पर उभरती चली जाती है खुलती चली जाती है और हमें अद्भुत बातें दिखाई पड़ने शुरू होती हैं, जो हमें कभी भी दिखाई नहीं पड़ सकेंगे क्योंकि वो ज्ञान हमें अंधा बना देता है अब जिससे यही है हमने मान लिया कि ट्रेजिडी हो गई ये हमने सोचा विचारा नहीं क्योंकि हम मान के बैठे हुए हैं कि दो जवान अभी शादी हुई सात दिन बाद और और मर गए तो बड़ी ट्रेजिडी हो गई यह हम बिल्कुल मान के बैठे हुए हमने सोचा नहीं कि ट्रेजिडी क्यों हो गई ये ट्रेजिडी क्यों है कौन कह सकता है कि सात दिनों में खूब प्रेम किया और अगर ये सत्तर साल जीते तो दोनों सत्तर साल की कलह के बाद मरते सात दिन में ये दोनों प्रेम के साथ मर गए और इनका अंतिम क्षण प्रेम से भरा हुआ था और सत्तर साल बाद वो सिर्फ क्रोध और घृणा से और द्वेष से भरा हुआ था कौन कह सकते इन दो व्यक्तियों के साथ जो हुआ है ये दो व्यक्ति सात दिन में इतने प्रेम से भरे थे सत्तर साल में भी इतने प्रेम से भरे रहते ये कौन कहता है? सत्तर साल में क्या नहीं हो जाते इनके बीच के फासले कितनी दरार नहीं हो जाती कितने झगड़ नहीं लेते कितने दुश्मन नहीं हो जाते कौन कह सकता है ये दोनों प्रेम में थे और प्रेम में चले गए और प्रेम में जाना एक अद्भुत अनुभव है और घृणा में जीना भी एक एक विकृत अनुभव है जो हो गया है उसके बाबत हम बहुत जल्दी नतीजे कैसे ले लेते हैं कि वो दुखद हुआ या सुखद हुआ नतीजे हम पहले से लिए हुए हैं घटना सिर्फ उसके अनुकूल पड़ जाती है हम नतीजा ले लेते हैं और फिर वो जो ह्यूमिलिटी हमें पैदा होनी चाहिए वो नहीं पैदा होती वो जो विनम्रता हमें पैदा होती क्योंकि जीवन इतना रहस्यपूर्ण है कि उसके बाबत निर्णायक होने का हमें सच में कहीं भी कोई हक नहीं है भी हक नहीं है हमें निर्णायक होने का जीवन की घटना के सामने सिर्फ मौन खड़े रह जाने के बाद कोई उपाय नहीं कि हम चुप खड़े रह जाएं और देखने के ये अब ये क्या हो गया है इस पर जो जजमेंट हम लेते हैं क्योंकि ट्रेसडी हमने कहा कि हमने जजमेंट ले लिया हमने ये मान लिया कि इनका जीना हर हालत में सुखद था इनका मर जाना हर हालत में दुखद है ये खतरनाक निर्णय क्योंकि जो लोग जी रहे हैं उनको देख कर यह बिल्कुल पता नहीं चलता कि उनका जीना सुखद है मरने वालों का तो हमें पता नहीं है लेकिन जो लोग जी रहे हैं उनको देख के ऐसा कहीं भी पता नहीं चलता कि उनका जीना कोई सुखद है तो मरने वाला दुखद है यह निर्णय हमारे इस निर्णय पर खड़ा हुआ है कि जीने वाला सुख है और यह निर्णय ही बिल्कुल भ्रांत मालूम होता है अगर मां के पेट में बच्चा नौ महीने रहता है अगर पेट की नाड़ियां नसें, हड्डियां पसलियां सब अगर सचेत हो कॉन्स हो तो बच्चे का जन्म उनको ऐसा लगता होगा कि गया बच्चा गया मर गया क्योंकि उन जहां बच्चा था वहां से विलीन हो गया बच्चा जब पैदा हुआ तो पेट की जो नौ महीने की व्यवस्था थी वो अगर सोचती होगी तो इसके बाद क्या नतीजा लेती होगी कि बच्चा गया बेचारा ट्रेजी हो गई स्वाभाविक वो बच्चा तो उनकी तरफ से गया बियड हो गया अब उन्हें पता नहीं कि वो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ हम सोचते हैं एक आदमी मृत्यु में गया हम सोचते हैं ट्रेजी हो गई गया आदमी हम नहीं जानते कि वो कहां गया वो उसका नया जन्म है वो किसी नए तल पर गया क्या हुआ हमें कुछ भी पता नहीं और जब तक हमें पता नहीं हम कैसे निर्णायक हो जाते हैं कि जो हो गई वो ट्रेजिडी है और मौत के संबंध में चूंकि हमने ये मान ही रखा है कि मौत ट्रेजिडी है ही उसके इतने नुकसान हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है क्योंकि उसकी वजह से मौत के प्रति एक भय पैदा हो गया है एक घबराहट पैदा हो गई और ये मजे की बात है राव साहब की मौत के प्रति हम जितनी घबराहट से बढ़ जाएंगे जीना हमारा उतना ही मुश्किल हो जाएगा जीने के लिए मौत का एक निरंतर अभय का भाव चाहिए लेकिन जो ट्रेजिडी उससे आप अभय कैसे हो सकते ये, ये भाव चाहिए लेकिन मौत के प्रति हमारा भय है एक हम भय की सूचना दे रहे हैं हमको पता नहीं है कि जो हो गया वो बुरा हुआ है हम बुरा हो गया मतलब मरना बुरा होना है और जीना अपने आप में एक एक सुखद घटना तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अपनी जाहिर कर रहे हैं कि हम मरने से तो डरते हैं और जीना जीना चाहते हैं जीना चाहते हैं जीना चाहते हैं और मजा यह है कि जो आदमी मरने से जितना डर रहा है वो उतना ही मुश्किल से जी सकता उसका जीना कभी सुख नहीं सकता जीना केवल उन लोगों का सुख हो सकता है जो प्रतिपल मौत को अंगीकार करने को तैयार हैं, जिनके लिए मौत भी एक सुख है वो लोग जिंदगी को सुख बना लेते हैं। चूंकि हमने ये मान रखा है कि मौत एक दुखद घटना है तो बचपन से वो हमारे दिमाग में प्रवेश हो जाता है कि मौत तो मौत से जीवन भर हम भयभीत डरे हुए कपे हुए खड़े रहते और ये कंपन इतना ज्यादा है कि इस कंपन की वजह से हम जी नहीं पाते क्योंकि जीने के लिए जैसा निष्कंप चाहिए वो मौत से डरे हुए आदमी का कभी नहीं हो पाता वो पहले ये सोचता है कि कहीं मर तो नहीं जाऊंगा तो काम में हाथ रखना है कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा कहीं ये तो नहीं हो जाएगा तब तो आगे बढ़ना है तो न तो वो प्रेम कर पाता क्योंकि आप जान के हैरान होंगे प्रेम करीब करीब मरने जैसी घटना है अगर दो शब्द पर्याय वाची तो प्रेम और मौत बिल्कुल पर्याय है एक आदमी को प्रेम करने का मतलब है कि करीब करीब मर जाना इतना अपने को शून्य और समाप्त कर लेना <हतेँगा> तो मरने से डरने वाला आदमी कभी प्रेम नहीं कर पाता क्योंकि प्रेम में उसको पूरी तरह मिटना पड़ता है तो वेथेल्थ करता रोकता अपने को कि मैं मर जाऊंगा मौत से डरा हुआ आदमी कभी प्रेम नहीं कर पाता मौत से डरा हुआ आदमी कभी ध्यान नहीं कर पाता क्योंकि ध्यान फिर मरने की घटना है वो फिर एक इनर डेथ है जहां जाके फिर मरने जैसा हो जाता है कि गया वो प्रेम से भी बड़ी घटना है मरने की तो वह मृत्यु से डरा हुआ आदमी कभी ध्यान नहीं कर पाता वो मृत्यु से डरा हुआ आदमी कभी सत्य के करीब नहीं खड़ा होता था क्योंकि सत्य के करीब खड़े होने का मतलब मिट जाना है अगर अपने को बचाना है तो हमेशा असत्य के करीब खड़े रहो असत्य हमेशा बचाव करता हुआ मालूम पड़ता है और आदमी जो असत्य बोलता है वो इसीलिए असत्य बचाव करता है वो सत्य तो सब जमीन से तोड़ देगा मकान गिरा देगा आग लगा देगा क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता वो जो मरने को तैयार है वो ही सत्य के साथ ही खड़े होने को तैयार होता है वो जो कबीर ने कहा है जो घर फूके आखना चले हमारे साथ वो, वो सत्य की आवाज वो कहता अपना घर जलाने को तैयार हो मरने को तैयार हो तो आओ तो हमारे साथ आ जाओ और इतनी हिम्मत ना हो तो फिर असत्य के साथ रहना ठीक है वो घर बचा देगा मकान बचा देगा सब बचा देगा तो, तो मेरी अपनी दृष्टि एक हम जो छोटे से निर्णय भी लेते हैं वो हमारे पूरे व्यक्तित्व की गहराइयों तक स्पर्श करते हैं और प्रभावित करते हैं और मौत जैसी बड़ी घटना के सामने हम क्या निर्णय ले सकते हैं हमें चुपचाप खड़े हो जाना चाहिए अद्भुत घटना घट गट रही है मौत हम इतना अनमोन आ रहा है वहां जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते इतना अज्ञात प्रवेश कर रहा है उस वक्त भी हम निर्णय ले लेते हैं और गलती हो जाती है और अगर एक बार हमारे मन में ये बहुत स्पष्ट हो जाए पूरे समाज के मन में तो मौत का भय अगर हम खत्म कर सके और मौ, मौत अनिवार्य रूप से दुखद है ये भाव चला जाए तो हम जीने की क्षमता वो इंटेंसिटी ऑफ लिविंग पैदा कर लेंगे और नहीं तो हम पैदा नहीं कर सकते हैं कभी वो कभी पैदा नहीं हो सकता नीच कहता था कि सिर्फ वही लोग जीते हैं जो डेंजरसली जीते और डेंजरसली जीने का खतरे में जीने का और कोई मतलब नहीं होता है नहीं क्या आप पहाड़ पर तलवार लेके जीते जो आदमी तलवार लिए हुए वो खतरे में जी नहीं रहा है खतरे की सुरक्षा उसने तलवार से की हुई वो जो है सेफ्टी मेजर है उस खतरे में खतरे में नहीं जी रहा वो खतरे में जीने का मतलब यह है कि जो आदमी प्रतिपल अज्ञात में जाने को तैयार क्योंकि अज्ञात सबसे बड़ा खतरा है और मौत का हमें जो डर है वो ये थोड़ी डर है कि हमको पता है मौत बुरी मौत अज्ञात है सबसे बड़ा अज्ञात है जीवन में मौत वो भर एक ऐसी चीज जिसको जानने का कोई उपाय नहीं बिना मरे और और, और, और बिना जाने हम मरना नहीं चाहते क्योंकि हमें पक्का हो जाना चाहिए कि कि वो क्या है हम जान तो हम मर भी जाए और बिना मरे हम जान नहीं सकते हैं इसलिए मौत सबसे अजीब हालत की तरह सामने खड़ी रहती जीवन भर और और इसलिए हमने उसको सबसे बड़ा खतरा बना रखा है क्योंकि हम उसे बिना जाने हमें प्रवेश करना पड़ेगा तो मैं ये कहता हूं कि हम निर्णय न लें और जब मौत की घटना घटे तो हम बहुत मौन और शांति से उस घटना को पूरे प्राणों तक प्रवेश करने दें जब हमारे निकट का कोई मर जाए तब बहुत लाभ हो सकता है उनका जो अभी जिंदा है क्योंकि निकट के व्यक्ति के मरने के कारण उनके बहुत गहराई तक ये घटना स्पर्श कर सकती है, यानी करीब करीब उन्हें अपने मरने का थोड़ा सा अनुभव इस घटना से हो सकता है क्योंकि हमारा एक हिस्सा मर गया मगर हम उससे बच जाते हैं हम निर्णय ले लेते हैं और निपट जाते हैं निर्णय लिया कि बात खत्म तो होगी वो हमारे भीतर तो नहीं घुस पाती फिर हमारा पुराना निर्णय फिर मजबूत हो जाता है और वो घटना हमारे सारे निर्णयों को गिरा देती बदल देती नया कर देती वो मौका हम आने देती मृत्यु जगत में सबसे रहस्यपूर्ण सबसे अनजानी और इसलिए सबसे ज्यादा डिवाइन इसलिए सबसे ज्यादा दिव्य घटना है और उसके पास हमें अत्यंत पवित्रता से भर के खड़ा होना चाहिए और अगर हम खड़े हो सके एक मौत के पास भी तो आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी लेकिन न हम सोचते न हम विचारते हमारे सब बंधे हुए निष्कर्ष वो हम दोहरा लेते और उनके दोहरा लेने की वजह से बोथली हो जाती बात वो, वो खत्म हो गई तो मैं नहीं कहता कि ट्रेजिडी क्यों कहें इतना ही कहें कि वो दो थे और सात दिन बाद विलिन हो गए और हम नहीं जानते कि कहा विलिन हो गए और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इतना ही कहें इससे आगे इंच भर जाने की जरूरत नहीं सुक्रात को जिस दिन वो जहर दिया जाने को था तो उसके शिष्य ने क्रेटो ने उसको कहा आप भयभीत नहीं है मरने से सुकरात कहने लगा भयभीत मैं बहुत आतुर हूं क्योंकि जिंदगी भर से जिसकी प्रतीक्षा करते थे वो घड़ी आज पास आई जाती और मैं अपने परिपूर्ण होश में हूं इसलिए कम लोगों को मौत का जो मजा मिला होगा वो मुझे मिल जाए कि ना भी मैं बीमार हूं ना अभी मैं बेहोश हूं मैं अपने परिपूर्ण होश में मैं अपनी पूरी बुद्धिमत्ता में और मौत आ गई है भाग से तो मैं आतर हूं देखना है मौत क्या है तो कि शिष्य ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं हम तो रो रहे हैं दुखी हो रहे हैं क्योंकि तो तुम बिल्कुल पागल हो दो ही बातें हो सकती अभी तक जो हम जानते हैं दो ही बातें हो सकती या तो मैं मरी जाऊंगा बिल्कुल मरी जाऊंगा अब तब दुख का कोई कारण नहीं क्योंकि मैं ही नहीं बचा तो मुझे कोई दुख नहीं हो सकता आगे तो तुम क्यों दुखी हो गए जिंदा रहता तो मैं दुखी हो सकता था दुख की संभावना थी क्योंकि मैं था तो तुम दुखी भी हो सकते थे लेकिन मैं मर ही गया बिल्कुल मर गया अब मैं हूं ही नहीं तो अब दुख तो हो ही नहीं सकता मैं दुख के बाहर हो गया मैं अस्तित्व के बाहर हो गया तो तुम खुश होना आनंदित होना कि सुख रात ना रहा अब उसके दुख की कोई संभावना ना रही और दूसरी संभावना यह हो सकती कि मैं बचूंगा मौत को भी पार कर जाऊंगा और मैं रहूंगा तब तो दुख का कोई कारण नहीं क्योंकि जिसको पार कर गया मैं और मैं बचा तो जिसको मैं पार कर गया वो मैं था ही नहीं तभी तो मैं बच गया हूं वो मैं कभी नहीं था शरीर या कुछ मैं बच जाऊंगा तब तुम्हें दुखी होने का को कोई कारण नहीं क्योंकि दो हालत है या तो सुक्रात बचेगा या सुकरात नहीं बचेगा दोनों हालत में तुम खुश हो ना और तीसरी हालत का हमें पता नहीं है अगर वो होगी तो वो मर के जा नहीं जा सकती और वो सौभाग्य मुझे मिल रहा है कि मैं मर रहा हूं वो जानने का मुझे मौका मिल रहा है मैं अपने पूरे होश में मर रहा हूं पूरी समझदारी में मर रहा हूं जब जहर पीसा जाने लगा तो बाहर जहर पीसा जा रहा है और सुकरात लेटा है और उसके मित्र इकट्टे हैं वो बार बार पूछ पाता है की देखो बहुत लगा जी जहर पीसने में बहुत देर लगा रहा है वो आदमी तो उस आदमी ने कहा कि तुम पागल हो गए हो वो जहर पीसने वाला कि मैं तो देर लगा रहा हूं कि तुम थोड़ी देर और नहीं जितनी देर लग जाए इतना अच्छा आदमी तुम थोड़ी देर और जी लो। तो मैं तो देर लगा रहा हूँ तुम बार बार पूछ पाए चले जा रहे हो किस समय हो गया तो सुखराज ने कहा कि पागल जो आ रहा है उसके स्वागत को अगर हम तैयार ना हो सके और अगर आतुर प्रतीक्षा से उसके द्वार पर खड़े ना हो सके तो वो आ भी जाएगा हम उसे जान भी ना पाएंगे क्योंकि हम आंख बंद किए और छिपे हुए पड़े रहेंगे वो आ भी जाएगा और गुजर भी जाएगा और हम उसे जान भी ना पाएंगे क्योंकि जानने के लिए खुली आंख चाहिए आतुर प्रतीक्षा चाहिए एक अवेटिंग चाहिए अवेटिंग एक प्रतीक्षारत मन चाहिए तो प्रतीक्षारत मन ओपन होता है खुला होता है जैसे हम एक मेहमान की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हम द्वार खोल, खोल कर रख देते हैं। हम इतनी भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहते कि वो और दरवाजा खटखटाए थोड़ी देर हो जाए हम द्वार खोल के रख देते हैं कोई आने को, को द्वार खुला है हमारी आंखें द्वार पर लगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए वो आए और लौट जाए कहीं ऐसा न हो कि खटखटना सुनाई पड़े पैर की आवाज न सुनाई पड़े कहीं कुछ भूल चूक ना हो जाए तो हम द्वार खुला रखते हैं द्वार पे बैठ जाते हैं आँख गड़ा लेते हैं कोई आ रहा और ऐसे भाव में जब वो आता है तो हम परिचित हो पाते हैं हम परिचित भी नहीं हो पाते तो मौत के लिए भी ऐसी ही प्रतीक्षा से भरा हुआ मन चाहिए लेकिन मौत के प्रति अगर बुरा ख्याल है तो कैसे हो सकता है तो हम हमेशा पीट किए और आंख बंद किए हम मौत में घसीटे जाते हैं हम मौत में जाते नहीं तब यहां इस तरफ घसीट रहे हैं हम अपने को और मौत उधर घसीट रही हम आंख बंद किए हुए और बेहोश मौत में जाते हैं फिर चुप गए मेरी अपनी समझ ये है कि एक बार आदमी मौत में जानता हुआ प्रतीक्षा से चला जाए फिर उसे पता चल जाता है कि, कि ना जन्म है ना मौत एक बार वो पूरे खुले हृदय से चला जाए तो बात खत्म हो गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया लेकिन हम चूंकि आंख बंद किए परीक्षा से गुजर जाते हैं फिर जन्म है फिर मरण है क्योंकि उस परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा मौत को जानना ही पड़ेगा क्योंकि मौत को बिना जाने सत्य को जानने का कोई उपाय नहीं और मौत के भय के कारण जीवन में भी जो अनुभव मौत के करीब उनसे हम बच जाते हैं। अब मेरी अपनी समझ है कि मौत से डरने वाला आदमी अहंकार से कभी नहीं बच सकता बच ही नहीं सकता सच यह है कि अहंकार जो है वो मौत के खिलाफ लड़ाई का बिंदु मैं बचा रहू और कुछ भी न मिटे मैं बचा रहू सब मिट जाए लेकिन मैं न मिटू लेकिन जिस आदमी को मौत भी स्वीकृत है और उसे दिखाई पड़ता है कि मौत है और वो जीवन का अंत नहीं जीवन की परिपूर्णता है सच तो यही है एक बीज हमने डाला है पौधा बन गया फूल आ गए फिर फूल कमलाने लगे और गिरने लगे तो ये फूल का कुमलाना और गिरना कहीं बाहर से नहीं आ रहा है यह बीज की चरम अवस्था है ये आखिरी अवस्था है उसकी यहां तक बीज विकसित होता है यह उसकी परिपूर्णता है बीज की जहां से बिखरना शुरू होता है जहां से अंकुर निकलना शुरू हुआ था वो शुरुआत थी अभिव्यक्ति की जहां फूल गिरते हैं वहां पूर्णता है, है अभिव्यक्ति तो मौत हमारे जीवन का अंत नहीं है जीवन की पूर्णता है और पूर्णता के प्रति ही जो विरोध भरा हुआ है वो कैसे जी सकेगा जिएगा कैसे वो खुद के पूरे होने से भी डरा हुआ है वो घबराया हुआ है कि कहीं मैं पूरा ना हो जाऊं क्योंकि पूरा होने का मत है। तो इसलिए मैं कहता हूं उसको ट्रेजिडी क्यों कहेंगे ट्रेजिडी मत कहें इतना ही कहें कि एक मिस्ट्री है बस इससे ज्यादा हम कुछ कहने के आदान नहीं है हाँ हाँ का बीज हुआ इस इस मिसाल में ऐसा नहीं हुआ और जो बनने वाले की वो चुनने से पहले में ये तो हमारा होना के जरिए नहीं करा नहीं इसमें फर्क करना इस ऑथलिटिक्स का डेट और ये तो लड़के का क्रेडिट का डेट इसमें फर्क करना इस तरह इस तरह से दार्जिलिंग में घस जाती, जाती है और पांच हजार आदमी मर जाते हैं अगर आप कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक ही है मर गए अगर जिनते तो और भी कुछ दुख खुँ तो में करते तो मैं आपसे संपर्क नहीं हो सकता क्योंकि जहां ये बाढ़ आ गई है और ये मर गए दोनों एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में फैसला हो सकता है प्राइवेट डिलीवरी आई विज देट सोले, देट प्रोपर्टी बिल जैसे कि हमें अमेरिका एक्स्ट्रोनॉट्स इन एक्स्ट्रोनर्ट्स रिवाइज थी रिमॉडल और अभी वो गोल ठीक <laughs> से है देखा गया तो बहुत अच्छे हो गए नहीं ये मैंने कहा नहीं hmm. आप फिर मेरी बात नहीं समझे अगर कोई कहता है डेथ आ और अच्छा हुआ तो फिर उसने निर्णय लिया ये मैंने कहा नहीं मैंने ये नहीं कहा कि मेरी बात सुन ना मेरी बात सुन ले मैंने ये नहीं कहा कि वो कॉमेडी है मैंने कहा वो टेस्टी नहीं मैं जो कह रहा हूं आपकी बात समझा मैं उसके दो तीन हिस्सों में विचार करें पहला तो ये कि मैंने ये नहीं कहा कि डेथ आ गई तो अच्छा हुआ ये मैंने भूल कभी नहीं कहा मैंने इतना कहा कि हम निर्णय लेने के हकदार नहीं कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ हमें कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ ये आपने करा वो समझा मेरी बात हां हा, हा, हा, उसकी में बात हां तो हा, हा, और जब तक आदमी बिल्कुल रेगि नहीं मानता है तो इसमें दवा दारू में इसमें कोई सुधार नहीं निकलता इसको समझिए इसको इसको समझिए सम, सम, समझ मैं हां हां बिल्कुल किरण जुड़ा देयर वर पीपल आर ब्रिंगिंग आउट मेडिसिन वी वी आर स्लीपिंग इसको थोड़ा समझे मैं समझ गया आपकी बात को मैंने जो कहा वो ख्याल में नहीं आया नहीं तो ये जो आप कह रहे हैं दूसरी बात ये नहीं कही जा सकती जैसे मैंने ये कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु को भी जीवन का अनिवार्य पूर्णता मानता है मृत्यु के भय से बच जाता है एक बात इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार होने की आकांक्षा से भर जाता है इसका मतलब यह भी नहीं है कि वह आत्मघात करने के लिए उत्सुक हो जाता है इसका मतलब यह भी नहीं कि वह बीमार पड़ेगा तो दवा नहीं करेगा इसका यह कोई भी मतलब नहीं है इसका यह कोई भी मतलब नहीं है। इसका मतलब कुल इतना है कि वह आदमी मृत्यु से भयभीत नहीं है और मृत्यु आएगी तो उसके लिए आनंद से अपने द्वार खोलने को तैयार है लेकिन बीमारी मृत्यु नहीं है ना लंगड़ा हो जाना मृत्यु ना आंखें फूट जाना मृत्यु ये केवल जीवन की पंगुताएं हैं और जो आदमी मृत्यु तक को पूरे मन से स्वीकार करने को राजी है वो वो जीवन को तो पूरे मन से स्वीकार करेगा ये मेरा कहना है कि बीमारी लंगड़ा खाट पे पड़ा हुआ आदमी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ट्रेजिडीज नहीं है बीमारी ट्रेजिडी है क्योंकि वो ना मरने देती और न जीने देती वो किन्हीं विकल्पों पर नहीं जाने देती बीमारियों को मैं ट्रेस भी कहता हूं क्योंकि बीमारी जीने की क्षमता को छीन करती है सच तो यह है कि बीमारी मरने तक की क्षमता को छीन करती है बीमार आदमी उस शान से नहीं मर पाता जिस शान से स्वस्थ आदमी मरता है और परिपूर्ण स्वस्थ आदमी मरने के जिस आनंद को अनुभव करता है बीमार आदमी मरने के भी उस आनंद को अनुभव नहीं करता मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फूल का कुंभला जाना मैं ये कह रहा हूं कि फूल है पौधा है उसको पानी ही ना मिले ये ट्रेसिडी है उसको खाद ही ना मिले ये ट्रेसिडी है एक जिंदा आदमी को खाना ना मिले ये ट्रेसिडी है वो बीमार रहे ये ट्रेसिडी है जिंदा आदमी पूरे स्वस्थ स्वास्थ्य जिए और जिंदा आदमी पूरे स्वास्थ्य से मरे वो मैं नहीं कह रहा यह भी मैं कह रहा हूं कि जहां से दो लोग बह गए हैं नदी में वहां ब्रिज मत बनाए भी मैं नहीं कह रहा ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां ब्रिज ना बनाए दो आदमी बह गए मैं ये कह रहा हूं कि ब्रिज भी आप बना लें और ब्रिज भी गिर सकता है और आदमी मर सकते आदमी के मरने के बाबत ब्रिज बना लेने के बाद भी हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि हम क्या निर्णय लें और आदमी मरेंगे चाहे ब्रिज आप बना लें और चाहे न बना लें अभी नदी के बहने से मर गए कल ब्रिज के टूटने से मर सकते हैं कल ब्रिज पर आते हुए वाहन के टकराने से मर सकते हैं और हम सारे उपाय कर लें कि आदमी को मरने की बाहर कोई जरूरत न रह जाए तो आदमी भीतर से मरेगा मरना कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि सिर्फ एक्सीडेंट से आदमी मरेगा कितने लोग एक्सीडेंट से मरते हैं उनकी संख्या तो बहुत न्यून है हम सारे एक्सीडेंट रोक लेंगे और रोकने चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट जो है एक्सीडेंट जो है वो वो जीने नहीं देता ठीक से मरने के खिलाफ आप कोई रुकावट नहीं कर सकेंगे जीना ठीक से हो जाए इसके लिए आप व्यवस्था कर सकते मरने के लिए तो आपको ये व्यवस्था करनी ही पड़ेगी कि मरने के प्रति हम क्या रुख लेते वो अंतिम व्यवस्था में करनी पड़ेगी आदमी 200 साल जिए तो मरेगा तीन साल जिए तो मरेगा यह सवाल नहीं है कि हम कितनी देर जीने के बाद मरेंगे मृत्यु वहां है और मृत्यु के बाबत हमारा कोई एटीट्यूड होना चाहिए कि क्या है ट्रेजिडी का एटीट्यूड अगर है तो आप उससे भयभीत होकर जिएंगे और मेरा कहना है जो फियर में जी रहा है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा ऊपर से कि अभी तो हमको कोई मौत का डर नहीं हम यहां बैठे हैं हम मजे से जी रहे हैं लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर मौत का भय भीतर है तो आप यहां भी ठीक से नहीं बैठे हुए हैं भीतर एक कंपन क्योंकि मौत किसी भी क्षण हो सकती मकान गिर सकता है भूकंप हो सकता है बाढ़ आ सकती है कुछ भी हो सकता है बीमारी आ सकती है कैंसर आ सकता है अगर मौत का एक एक बुनियादी भय भीतर है तो जीने की आपकी क्षमता को वो पंगु कर देता आप डरे डरे जीते मौत का भय अगर भीतर बिल्कुल नहीं है और हम मौत के लिए भी जीवन की तरह ही हमने स्वीकार किया है तब आप परिपूर्णता से जीते टोटल लिविंग पैदा होती तब आप किसी भी क्षण में पूरी तरह जीते क्योंकि जो एक भय था वो तो समाप्त हो गया है। आप मरने का तो कोई सवाल रहा नहीं है मृत्यु है और उस मृत्यु को जानने के लिए भी हमारी आतुरता है पहचानने के लिए हमारी आतुरता है वो भी एक अज्ञात क्षण है उसे भी हम जानेंगे और जिएंगे मौत जिंदगी से विरोध में हमने खड़ी कर ली है तो हम कष्ट में पड़ते हैं मौत जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा है और, और अगर हम गौर से देखें तो बच्चा होना एक सुख है बूढ़ा होना कम सुख नहीं बूढ़े की अपनी शान है अपना गौरव जो किसी बच्चे को कभी नहीं मिल सकता रविनाथ एक बात कहे हैं कि जब जब मेरे पिता के बाल सफेद हो गए सारे बाल शुभ्र हो गए और वो ऐसा दिखाई पड़ने लगे कि वहां खड़े हो गए हैं जहां जीवन समाप्त होगा और मौत आएगी तब मैंने जो सौंदर्य उनमें देखा था वो मैंने कभी किसी में नहीं वो उनके बाल ऐसे लगने लगे थे जैसे कि हिमालय की किसी चोटी पर बर्फ वो इतने शांत दिखाई पड़ते आंखें और वे किसी अज्ञात की ऐसी प्रतीक्षा से भरे थे किसी आहट से कोई आहट जो सुनाई पड़ने वाली थी एक बॉर्डर लैंड पर खड़े होकर एक सीमांत पर खड़े होकर नई दुनिया शुरू होने वाली वो सब उस ऐसे भाव से भरे थे कि जैसा सौंदर्य उनमें देखा है फिर कभी नहीं देखा तो रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि अगर आदमी ठीक से जिए और ठीक से मरे तो उसके जीवन में परिपूर्ण सौंदर्य प्रकट होता है ठीक से जीना ही काफी नहीं है ठीक से मरने का दृष्टिकोण होना चाहिए तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां ब्रिज ना बनाएं ब्रिज वहां बनाए और बहुत बना लें अच्छा बना लें वो जरूरी है बना लेना लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि मौत के बाबत हम दृष्टिकोण लें कि ना लें मेरा अपना कहना यह है कि मृत्यु को ट्रेजिडी और दुखद मान लेना जीवन को विषाक्त करना है मृत्यु को भी उसके ठीक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत है कि वो है वहां और एक अनिवार्य तत्व है और अगर है और अनिवार्य है तो हम क्या रुख ले पहली तो बात यह है कि हमें उसके बाबत कुछ भी पता नहीं कि क्या होता है मृत्यु के पीछे क्या होगा मृत्यु के बाद हमें कुछ भी पता नहीं बीज टूटता है तो बीज तो मर जाता है और बीज अगर मौत को जानता होगा तो दुखी होता होगा कि मैं मर रहा हूं लेकिन पौधा पैदा हो जाए उसे पता भी नहीं कि पौधा पैदा हुआ है फिर जो आप यह कहते हैं वो भी ठीक लगता है देखने में ऊपर से कि सोकटीस का मरना तो एक बात है एक बूढ़ा आदमी मर रहा है दो जवान लोग मर गए तो हमें लगता है ये असमय में मर गए अनटाइमली डेथ है इसलिए ट्रेजिडी है कि इसलिए तो कहना पड़ेगा कि तो अभी जीने के दिन थे अभी मर गए अब ये भी थोड़ा विचारणी है ये भी थोड़ा विचारनी है कि हम किस किस डेथ को अनटाइमली कहें मौस के भय से डरा हुआ आदमी को सारी डेथ अनटाइमली मालूम होगी क्योंकि जो आदमी मौसम डरा हुआ है वह नब्बे साल का हो जाए तो भी वो ये नहीं कहता कि डेथ टाइमली वो ये नहीं कहता कि अब समय पर मौत आ रही अभी भी जीने की आकांक्षा उतनी ही प्रगाढ़ है हमको लगता है कि वो बूढ़ा हो गया उसके जीने की आकांक्षा तो उतनी ही बिगाड़ है अभी उसकी आकांक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ा अभी वो वैसी की वैसी क्योंकि भीतर के तल पे आदमी कभी भी बूढ़ा नहीं होता है शरीर बूढ़ा होता है और वो जो भीतर कॉन्सियसनेस से जो चेतना वो वह हमेशा जवान बनी रहती वो कभी बूढ़ी नहीं होती वो हमेशा जवानी ही मांगती रहती उसकी मांग भी यही रहती है अभी भी वो धन मांगती है प्रेम मांगती है आदर मानती है वो सब मांग रही अभी भी वो जीना मांगती है उस दल पे अगर हम गौर से देखेंगे तो 20 साल का आदमी और 60 साल के आदमी में कोई फर्क नहीं होता फर्क एक ही हो सकता है और वो फर्क जो मैं कह रहा हूं वो हो सकता है 20 साल के आदमी ने अभी मौत के बाबत कोई भी दृष्टिकोण नहीं लिया था अभी मौत के बाबत उसने सोचा भी नहीं था और 60 साल के आदमी ने मौत के बाबत कुछ सोचा होगा उसने मौत के बाबत भी कोई परस्पेक्टिव तय किया होगा इतनी ही कमी और फर्क हो सकता है लेकिन अगर जिस समाज की मैं बात कर रहा हूं कि एक एक बच्चे को हम मृत्यु के भय से मुक्त करें और मृत्यु के बाबत भी एक एक सम्मान का समादर का एक अज्ञात के स्वीकार का भाव दें तो 20 साल का जवान भी मौत के लिए उतना ही तैयार होगा जितना अस्सी साल का बुड्ढा अभी तैयार नहीं वो, वो तैयारी बिल्कुल भीतरी फिर हम जिन चीजों को जीवन का सुख कहते हैं उनकी वजह से हम तौलते हैं हमको लगता है कि अभी ये तो कमाई करता अभी मकान बनाता अभी गाड़ी खरीदता अभी इसके बच्चे होते अभी ये जीता हम ये सब सोचते हैं ये सब नहीं कर पाया है यह आदमी इसलिए ट्रस्ट भी हो गई अगर हम गौर से देखें तो हमें जिंदगी चली गई इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें फर्क यह पड़ रहा है कि जिंदगी जो करती वह आदमी यह नहीं कर पाया और बड़े मजे की बात यह है कि जो लोग मकान बना लेते हैं बच्चे पैदा कर लेते हैं धन इकट्ठा कर लेते हैं उन्होंने क्या कर लिया है एसेंशियली ऐसा क्या हो गया जिनकी वजह से उन्होंने सुख पा लिया और एक आदमी ने नहीं कमा पाया और नहीं मकान बना पाया और नहीं गाड़ी खरीद पाया तो ऐसा कौन सा एसेंशियली बात छूट गई सारभूत क्या छूट गया इस आदमी से यह भी हो सकता है जैसा मैंने कहा रविन्द्रनाथ ने एक उपन्यास लिखा है उसमें एक युवक है वह युवती को प्रेम करता है वह युवती विवाह करने के लिए बहुत डरी हुई है और वह युवक एकदम आतुर है कि विवाह कर तो उस युवती ने उस युवक को कहा है कि तुम पीछे पड़े हो लेकिन मैं डरती हूं मैं डरती हूं इसलिए कि अभी तो कुछ करने को शेष है अभी विवाह करने को शेष है और उसकी थिलक उसकी पुलक और उसका ख्याल और सपने कल विवाह कर लेंगे फिर तो उस युवती ने एक बात रविंद्रनाथ में कहलवाई है उससे कि मैं तुम्हें प्रेम करती हुए ही मर जाना चाहती हूं उसी थिरक में उसी पुलक में उसी प्रतीक्षा में विवाह करने पर तो एक फुल पॉइंट एक डेड एंड आ जा मैं तुम्हें प्रेम करती हुई ही मर जाना चाहता हम जिसको कहते हैं कि एक आदमी की टाइमली डेथ हुई उसका कुल मतलब इतना हम हमारी समझ में इतना होता है कि जो उसे करना था उसने सब कर लिया अब करने को कुछ टेस नहीं रहा था लेकिन आप नहीं जानते हैं कि जिसको करने को शेष नहीं रहा था वो बहुत पहले मर चुका जिंदगी का मतलब है कि जहां करने को सदा शेष रह गया है तो जो बूढ़ा आदमी करने को जिसे भी बहुत शेष रह गया था वो आदमी एक अर्थों में जवान है उसकी डेथ हमेशा अनटाइमली है अगर, अगर उसके भीतरी मतलब ले और एक जवान आदमी जिसको लगता है मैंने सब कर लिया है उसकी डेथ बिल्कुल टाइमली है और फिर हमारे तोलने के जो ढंग है कि क्या हम किस चीज को करना कहते सच बात यह है कि अगर एक आदमी एक क्षण को भी प्रेम में जीले तो इस पूरी जिंदगी में करने को कुछ नहीं बच रह जाता एक क्षण को उसे सत्य की झलक मिल जाए इस जिंदगी में कुछ करने को नहीं रह जाता। लेकिन उसकी नापजोक हम नहीं कर पाते उसकी कोई नापजोक नहीं और अभी सब मामले इतने अज्ञात में खड़े हुए हैं अब मेरी अपनी समझ है कि एक्सीडेंट को हम दुर्घटना को हम हमेशा कहते हैं कि वो वो ट्रेजिडी है यही बच्चा बीमार होकर और मर जाता तो इतनी ट्रेजिडी नहीं मालूम होती लेकिन मेरी अपनी समझ यह है कि दुर्घटना के क्षण में मृत्यु का जैसा प्रगाढ़ अनुभव होता है और जीवन का वैसा बीमारी के क्षण में कभी नहीं होता आप हाँ हैरान होंगे अगर आप कार चला रहे हैं और एक्सीडेंट होने की हालत आ जाए और एकदम से गाड़ी आपको रोकनी पड़े कि मौत सामने आ गई दूसरी कार सामने आ गई तो आपने कभी ख्याल नहीं किया होगा आपके विचार की पूरी प्रक्रिया एक क्षण को बिल्कुल बंद हो जाएगी विचार की पूरी प्रक्रिया बंद हो जाएगी विचार एकदम समाप्त हो जाएंगे क्योंकि इतने इंटेंस क्षण में विचार नहीं रह सकते इतना घबराने वाला क्षण सामने खड़ा हो गया कि मौत खड़ी है सारे विचार बंद हो जाए सारे विचार विलीन हो जाएंगे जिसको योग में समाधि कहते हैं वो एक्सीडेंट के क्षण में किसी को भी उपलब्ध होती है और इतना इंटेंस इतना तीव्रतर जीवन का बोध हो सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं अभी भी ये तय करना बहुत मुश्किल है कि कौन सौभाग्यशाली है खाट पर मर जाने वाला आदमी कि एक गहरी दुर्घटना में जीवन को खोने वाला है, रहा क्योंकि उस गहरी दुर्घटना में वो क्या जान लेता है वो हमारे पास कहने को बचने रह जाता है लेकिन जो लोग गहरी दुर्घटनाओं से वापस लौट आए हैं ऐसी कुछ घटनाएं इतिहास में घटी और उनका अनुभव बहुत अद्भुत दोस्तों बस्की को ऐसा एक अनुभव हुआ दोस्तों बस्की को फांसी की सजा हुई तो रूसी लेखक था क्रांतिकारी था साथ में बारह लोगों को फांसी की सजा हुई तीस दिन बाद एक तारीख को सुबह छह बजे उन्हें फांसी हो जाए तो उन दोनों फांसी नहीं लगाते थे रूस में वो गोली ही मार देते थे तो तीस दिन मौत की प्रतीक्षा करनी पड़ी ऐसा आमतौर से नहीं होता क्योंकि तो हमें मौत का कोई पता नहीं होता कि, कि मौत कब आ जाएगी हम मजे से जिए चले जाते हैं हमें कोई ख्याल भी नहीं होता कि मौत कब किनारे पर खड़ी और आ गई लेकिन इनके लिए तो मौत नियोजित थी ठीक एक एक घड़ी बीत रही थी और मौत करीब आ रही हमारी भी आती है इसी तरह। लेकिन हमको इंटेंस अवेयरनेस नहीं होती नींद विलीन हो गई दोस्तों बस्ती ने लिखा है कि नींद विलीन हो गई कैसे सोया जा सकता है मौत एक घड़ी हम सोते हैं और मौत एक घड़ी करीब आ जाती है और बस तीस दिन और उनतीस दिन अट्ठाइस दिन और सात दिन और पांच दिन और चार दिन और मौत करीब आती जाती कोई बारह कैदी हैं और बारह कोई एक तारीख को सुबह गोली मार दी जाने वाली उन सब की नींद विनीन हो गई वो सब अजीब तनाव से और घबराहट और बेचनी से भरे हुए लेकिन दोस्तों ने नोट्स जो दिए वो अद्भुत हुआ थो थो। उसमें उसने लिखा है कि उन बारह लोगों का लेकिन बारह तरह के लोग थे और उनका जो व्यक्तित्व था वो पूरे उभार पर आ गया वो जैसे थे वो जैसे थे अब छिपाने और झुटलाने के लिए कुछ नहीं बचा अब किससे झुटलाना जिस आदमी को गालियां देनी थी वो सुबह से गालियां देना शुरू करता था गालियां देता अब किससे सभ्यता बतानी है और किससे क्या छिपाना जिसको गाली देनी देनी तीन दिन का मामला है तो बात अब कौन फिक्र करे इस बात की कि मैं अच्छा आदमी हूं कि बुरा आदमी कि तुम क्या कहते हो तुम्हारे कहने का तुम्हारे ओपिनियन का कोई मूल्य ही नहीं रहा अब वो मूल्य तो तब तबता में जिंदा रहता है बात खत्म हो गई अब तो बियॉन्ड रिप्रोच मैं आदमी पर कुछ दोस्तों ने देखा कि वो जो भले लोग थे जो कभी मुझसे गाली नहीं दिए वो ऐसी अभद्रकारियां बकते जो लोग बहुत बकवासी थे अचानक शांत हो गए क्योंकि बकवास का क्या मतलब था बातचीत करते थे ऐसा हो दुनिया ऐसी बने वैसी बने ये हो वो दिन रात विचार करते थे वो वो एकदम चुप हो गए और दोस्तों बस के अपने मित्र को कहा कि तू आजकल बोलता नहीं समझ बोलने का मतलब बात खत्म हो गई गए बोलने के दिन किससे बोलना क्या बोलना कुछ भी नहीं बोलना वो एकदम चुप हो अजीब परिवर्तन हुआ है वो बारह लोगों को दोस्तों था, ये ये लो। था, था वो जो बला आदमी था और बाइबल पढ़ता था वो गालियां बकेगा ये कभी सोचा नहीं था वो जो भीतर था वो बाहर आ गया जो बाहर थी वो खोल उड़ गई और ठीक जिस दिन फांसी लगनी है सुबह पांच बजे उनको नहला धुला के जाके मैदान में खड़ा कर दिया गया ट्रेंच खोद दी गई उनके सामने उनको खड़ा कर दिया गया मशीन गल लगा दी गई सामने चर्च है उसकी घड़ी है उसमें कांटा घूमने लगा है साढ़े पांच पौने छ दस मिनट पांच मिनट और दोस्तों बसी ने लिखा है कि मैंने ऐसी पुलक अनुभव की जिसमें बॉडीलेस हो गया हूं घड़ी जैसे जैसे छह के पहुंचने लगी बॉडी नहीं है और मैंने चौंक के अनुभव किया कि क्राइस्ट को क्या अनुभव हुआ होगा सूली पर मैंने जान लिया लेकिन ये आदमी बचते नहीं क्योंकि तो, तो, तो, तो, तो बच गया मैंने जान लिया कि क्राइस्ट को क्या अनुभव हुआ होगा सूली पर मुझे किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे किसी संत से पूछने की जरूरत नहीं बस मैंने जान लिया वो घड़ी का कांटा छह की घड़ी पहुंचने लगा हुआ मैंने जान लिया अरे और मैं इतनी कृतज्ञता से भर गया क्राइस्ट के प्रति कि मैंने जिंदगी में पहली दफा उसका नाम दिया करे तो क्या जाना होगा क्रास पर क्रास पर लटक के ही इसको पता चला घड़ी का कांटा पहुंचने लगा है और एक घुड़सवार भागा हुआ आया लेकिन वो दिखाई भी नहीं पड़ा सबकी आंखें एक तक घड़ी पर लगी आंखों की पलखे जपनी बंद हो गई घड़ी में छह बजेंगे गोली लगेगी और वो खत्म हो जाएगी गोड़सवार दौड़ा हुआ आया उसकी आवाज किसी को कुछ नहीं सुनाई पड़ी दोस्तों ने लिखा कि मैंने पहली दफा जाना एकाग्रता क्या है कंसंट्रेशन क्या है पहली दफा बहुत कोशिश की थी कि, कि किसी चीज पर एकाग्र हो वो कभी नहीं हुआ था घड़ी ही रह गई उसका घूमता कांटा और सब मिट गया और इतनी पीस झरने लगी भीतर जिसे कहीं भी कुछ नहीं क्योंकि उतना एकाग्रता उतनी उतनी शांति अपने हाथ जन्म नहीं शुरू हो जाती उसने लिखा कि मैं मैं धन्यभागी भागी हूं कि ये मौका ये मैंने जान लिया लेकिन मैंने कभी नहीं जाना था मैं तनाव असानी से भरा हुआ आदमी निरंतर विचार निरंतर वो सब खो गए हैं एकदम हल्का हो गया वो जो घुड़सवार आया वो जार का संदेश लेके आया है तो उन सबको आजन्म कारावास में बदल दिया जाए गोली न मारी जाए लेकिन दो मिनट पहले वो घड़ी में छह का कांटा छह बज गया छह के घंटे बजे दो आदमी गिर गए दो आदमी गिर गए समझा कि गोली लग गई और एक आदमी मर गए ऑन द स्पॉट बिना किसी गोली के और एक आदमी जो गिरा था वो पागल हो गए दूसरा और वो ये कहने लगा कि तुम्हें पता नहीं मुझे 6 बजे गोली मार दी गई मैं मर गया हूं वो फिर जिंदगी भर यही कहता रहा कि मैं मर चुका हूं कौन कहता कि मैं जिंदा हूं फला सुबह छह बजे गोली मार दी गई उसको फिर जिंदगी भर कोई अट्ठारह साल जिंदा रहा उसे प्रमाणित नहीं किया जा सका कि वो जिंदा है वो यही कहता रहा कि मैं तो मर चुका हूं और दोस्तों बसकी ने लिखा कि मेरी जिंदगी में तो क्या हो गया उसको कहना मुश्किल है जो मैं लाख साधनाओं से नहीं कर सकता वो मुझे अनुभव हो गया उस अनुभव के बाद मैं दूसरा आदमी वो एक पॉइंट हो गया जिंदगी का क्लाइमैक्स मैंने उस दिन लिया कि जिंदगी क्या है लेकिन जिंदगी मैंने उस क्षण में जानी जब नौ सब तरफ से गिरी अब मेरी भी अपनी समझ यह है कि जिंदगी की इंटेंसिटी उतनी ही गहरी हो जाती है जितनी चारों तरफ मौत तीव्र होती जितनी तीव्र मौत होगी उतना ही तीव्र क्षण जीवन का हो जाएगा और एक क्षण में 80 साल की जिंदगी का रस लिया जा सकता है और शिथिल जिंदगी में 800 साल जिंदा रहे क्षण की जिंदगी का रस नहीं लिया जा सकता वह निर्भर करता है इंटेंसिटी पर कि कितने बल से रोजा लग्जमबर्ग कहा करती थी कि मैं एक क्षण जीऊं वो सवाल नहीं लेकिन पूरा ऐसी मसाल की तरह जो सब तरफ से जल रही है सब तरफ से आगे से पीछे से नीचे से ऊपर से सब जल पूरी जल रही एक इंच जगह खाली नहीं जहां वो नहीं जल रही ऐसी मसाल की तरह बस एक क्षण उतना काफी है उसको दोबारा दोहराने की कोई जरूरत नहीं लेकिन जो लोग मौत से भयभीत हैं वो कभी भी इतना तीव्र जीवन उपलब्ध नहीं कर सकते क्योंकि वो मौत का डर उनको जीवन को शिथिल बना देता है, और जीवन एक शिथिल गति हो जाती धीरे धीरे चलते वो मैंने कह रहा कि मौत से बचने का आप उपाय नहीं करेंगे लेकिन एम्फेसिस बदल जाएगी अगर हम मौत का भय छोड़ दें और जीने की कला को सीखें तो हम वो ब्रिज इसलिए नहीं बनाएंगे कि उस पर बह के कोई मरे ना ब्रिज हम इसलिए बनाएंगे कि जो जिंदा हैं, वो ढंग से पार हो जाए एम्फेसिस बदल जाएगी हम ब्रिज बनाएंगे फिर भी लेकिन वो जिंदा लोगों के लिए कि वो शांत से सुविधा से उस रास्ते से निकल जाए मरने के डर के कारण ब्रिज नहीं बनाएंगे कि कोई मर ना जाए क्योंकि मरने वाला ब्रिज गिरने से भी मरेगा और भी उपाय होंगे मरने के हमारी एम्फेसिस जिंदगी ज्यादा गहरी हो सके उसके लिए व्यवस्था जुटाने की मौत से बच सके इसकी व्यवस्था जुटाने की नहीं होनी चाहिए तो वो मैं नहीं कह रहा हूं गोरे साहब मेरी दृष्टि एक हमारी निगेटिव बात है जो आप कह रहे हैं कि मौत से डर से बीमारी से बचने के लिए अस्पताल खोलना गलत है हम अस्पताल जरूर खोले एक दिन वो इसलिए कि आदमी ज्यादा स्वस्थ कैसे हो सके बीमारी से बच सके नहीं स्वस्थ आदमी बीमारी से बच जाएगा वो गौण बात है वो बिल्कुल गौण बात है तो पॉजिटिव कि आदमी कैसे जी सके ज्यादा से ज्यादा गहरे और आनंद और सार्थक रूप से उसके लिए हम सारी व्यवस्था करें और उस व्यवस्था में मृत्यु के प्रति भी हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए नहीं, तो व्यवस्था अधूरी और अभी सारी दुनिया में मृत्यु के बाबत हमने बहुत साफ दृष्टिकोण नहीं लिया है इसलिए इसलिए बहुत कठिनाई तो मैं नहीं कहता कि क्या ट्रेजिडी है क्या दुख है क्या सुख है इतना मैं कहता हूं कि हम निर्णय ले, ले लें जल्दी से वो निर्णय उनके बाबत सच नहीं है वो निर्णय हम अपनी जिंदगी के बाबत काम में लाएंगे गोविंददास जी का लड़का चल बसा था तो वो बहुत पीड़ित थे इतने ज्यादा पीड़ित के वो रोज रोज मेरे पास आके रोना और वही बात और मुझसे एक बात पूछना रोज कि कि आप ये बताइए कि मेरा लड़का कहां चला गया क्या फिक्र आपको लड़का मर गया इतना काफी है इसके आगे की आपको क्या फिक्र? लेकिन फिक्र थी उनको अब कितने मजे बा, की बात है वो गए दिल्ली और एक जैन मुनि को मिले और उनसे उन्होंने पूछा जैन मुनि ने आंख बंद करके कहा कि वो फला फला स्वर्ग में देवता हो गया है वो बड़े खुश हुए मुझे वहां से तार किया था कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया मुझे बड़ी खुशी लड़का फला फल देवलोक में स्वर्ग हो गए एम्बिश माइंड लड़का यहां था तो सोचते थे कि वो प्रधानमंत्री हो जाए मोर मरने की कोई फिक्र नहीं ट्रेजेडी ये हो गई कि वो लड़का बिना प्रधानमंत्री हुए मर गया जो, जो ट्रेजेडी थी वह मौत नहीं थी ट्रेजिडी एम्बिशियस माइंड जो है वो बिना प्रधानमंत्री हुए मर गया तो ये बात बड़ी आश्वासनकारी मालूम पड़ी कि वो दो लोग में पैदा हो गया वो वहां से कुंभ आए और किसी एक हिंदू संन्यासी को पूछा उसने कहा कि कौन कहता है वो तो आपका जो गांव जबलपुर के पास उसके पीपल के झाड़ पे भूत हो गया <laughs> वहां से मुझे चिट्ठी लिखी कि आदमी ने मुझे बहुत दुख में डाल दिया और आदमी कैसा सन्यासी सन्यासी वो जो देवता बनाया लड़के को यह कैसा, कैसा मुझसे ऐसा जोधपुर आए तो वो बड़े बेचैनी में थे कि क्या हुआ लड़का देवता हुआ कि भूत हुआ तो मैंने कहा कि लड़के से तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं किसी तरह का तुम कुछ और ही अपनी खोज कर रहे हो अपनी महत्वाकांक्षा की तरफ भूत हो गया तो दुख की बात मेरा लड़का और भूत लड़के से क्या लेना देना है मेरा लड़का कैसे भूत मेरा लड़का देवता होना चाहिए तो वो सन्यासी अच्छा है जो कहता है कि देवता हो गया वो बुरा है जो कहता है भूत हो गया और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लड़के से कोई प्रयोजन नहीं आपको प्रयोजन अपने अहंकार अपनी महत्वाकांक्षा से लड़के की मौत में भी आप अपनी महत्वाकांक्षा सिद्ध करना चाह रहे हैं अजीब बात जिस दिन मरा मैं गया तो वो मुझे तार बताने लगे कि प्रेसिडेंट का तार है ये प्रधानमंत्री का तार है लेकिन फला आदमी ने भी तार नहीं किया लड़का मर गया आंसू बहे चले जा रहे हैं लेकिन किस तल पर हमारे दुख है? किस तल पर हमारी समझ ट्रेजिडी क्या है हम जब नतीजा ले रहे हैं तो वो नतीजा उसके बाबत नहीं है वो नतीजा हमारे अपने बाबत है और वो हमारे अपने हिसाब है तो मैं जो कह रहा हूं तो ये नहीं मैं समझ लेना आपके मैं ये कह रहा हूं मर गए तो अच्छा हुआ ये मैं नहीं कह रहा हूँ <laughs> मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि बुरा हुआ उस बुरे हुए को बहुत समझने की कोशिश करना है कि उसका उस लड़के से कोई भी संबंध उसका तुम्हें कुछ भी पता नहीं इसलिए उससे कोई संबंध नहीं हो सकता संबंध कुछ हमसे होगा हमारी एम्बिशन होंगी कुछ वो लड़का ऐसा बनेगा ये करेगा वो करेगा वो सब टूट गई वो सब खत्म हो गया वो बीच में गुल हो गए वो हमारे सारे एम्बिशन जो आगे चली गई थी वो सब एकदम से गिर गई सारे रिश्तेदार मित्र माँ बाप भाई बहन सब सोचते होंगे ये होगा ये होगा वो सब गया वो सब बीच में हमको लटका गया वो लड़का मर गया ये ट्रेजिडी हुई कि नहीं ये नहीं सवाल है वो हमारे साथ ट्रेजिडी कर गया तो जो फर्क है एम्फेटिकली ट्रेजिडी आपके साथ हो गई हो उसके साथ हुई कि नहीं ये, ये क्या नहीं किया जा सकता और अगर हमको ये दिखाई पड़ जाए कि ट्रेजिडी हमारे साथ हो गई है तो हम फिर और ढंग से सोचेंगे सारी बात और हो जाएगी उसका मतलब ये होगा कि आगे से किसी लड़के के साथ एंबिशन मत बांधना ट्रेजिडी हो सकती है उसका मतलब ये होगा अभी भी लड़के घर में हैं हमारे सबके अब उनके साथ मत बांधना कि ये हो जाएंगे ये हो जाएंगे बांधनी मत ट्रेजिडी हो सकती क्योंकि क्योंकि ये बीच में खत्म हो सकते हैं खत्म ना हो ये बिगड़ सकते हैं आपने चाहा था कि साधु बन जाएंगे ये साधु ना बने असाधु बन जाए आपने चाहा था ये धन कमाएंगे धन बर्बाद कर दें और मैं आपसे कहता हूं ये हैरानी की बात है कि अगर ए, मैंने उनसे पूछा बाबू साहब को मैंने उनको पूछा कि आपका लड़का जिंदा रहता है और गुंडा हो जाता बदमाश हो जाता शराब पीता और स्त्रियों को भगा के चला जाता तो ज्यादा ट्रेजिडी मालूम पड़ती क्या भी, उसमें ज्यादा ट्रेजिडी होती है उसमें ज्यादा ट्रेजिडी होती मैंने कहा मौत सवाल नहीं सवाल आपकी अपनी तरप्ती का है वो, वो कितनी फुलफिल होती है कितनी फुलफिल नहीं होती है? कितनी दफा हम बाप नहीं कहते कि अच्छा होता कि तू मर जाता कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि वो क्या कह रहे है? वो ये कह रहे हैं कि हम जैसा चाहते थे वैसा तू हो तो तेरी जिंदगी का मतलब है और हम जैसा नहीं चाहते तू तो नहीं होता तो अच्छा था तरह तो हमारी तेरी जिंदगी का कोई कोई मतलब नहीं कहीं मीनिंग नहीं खोज पाते ट्रेजिडी होती है ट्रेजिडी आपके साथ होती है मेरे साथ होती है हमारे साथ होती जो मर गया उसके साथ क्या हुआ ये हमें पता नहीं वो तो बिना मरे हम जान नहीं सकते हैं तो कोई उपाय नहीं इसलिए उसके बाबत कोई दुखद और गलत दृष्टिकोण ले लेना घातक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा हुआ इसलिए हम लड़कों को गाड़ियों में बिठा ले नदियों में बाहर ये मैं कह नहीं रहा ये मैं कह नहीं रहा और इसलिए ये भी नहीं कह रहा कि ब्रिज आप ना बनाए लेकिन पूरा हमारा दृष्टिकोण सोचने की पूरी की पूरी दिशा बदलनी चाहिए वो कुछ साफ होना